गीता तत्व चिंतन आत्मा का वक्ता में श्री राम देव की इस संबंध में अनुभूति ऐसी सुप्त कुंडलनी शक्ति को जगाने के कुछ शास्त्रीय उपाय हैं और जब कुंडलनी जागकर एक एक चक्र का भेदन करते हुए ऊपर उठती है तो उसकी कुछ विशिष्ट कसौटियाँ हैं श्री राम देव अपने भक्तों को सब कुछ बता देना चाहते हैं वे कुछ भी गोपनीय नहीं रखना चाहते तभी तो वे भक्तों से कहते हैं आओ आज तुम लोगों को षट भेदन की बात बताऊं और वे बताते भी हैं देखो कोई चीज़ सर सर करती हुई पैर से चलकर माथे में पहुँच जाती है जब तक वह माथे में नहीं पहुँचती तब तक होश बना रहता है और जो ही वह माथे में पहुँच जाती है तत्काल मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है उस समय जब कुछ देखना सुनना ही संभव नहीं तो ऐसी स्थिति में वार्तालाप की बात ही क्या वार्तालाप हो ही कैसे सकता है तब तो मैं तुम का बोध ही लुप्त हो जाता है मैं तो चाहता हूं कि तुम लोगों से सब कुछ कह दूं। उसके उठते समय जो दर्श दर्शनादि मुझे प्राप्त होते हैं उनका पूर्ण विवरण दे दूं। जब तक वह अपने हृदय तथा कंठ को दिखाकर यहाँ तक या इस सीमा तक उठती है तब तक वार्तालाप किया जा सकता है तथा मैं भी बातचीत करता रहता हूँ किंतु जैसे ही वह अपने कंठ को दिखाते हुए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 श्री रामकृष्ण भक्तों को कुंडली शक्ति के सभी रहस्य बताते हैं पर जब वे छठे एवं अंतिम चक्र के भेदनों पर अंत होने वाली आत्मानुभूति का वर्णन करने को प्रस्तुत होते हैं तो समाधिस्थ हो जाते हैं बारंबार प्रयास करने पर भी जब वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं होते तब उनके नेत्रों में आंसू भराते हैं और वे भक्तों से कहते हैं अरे मैं तो सब कुछ कहना चाहता था कुछ भी छिपाने की मेरी इच्छा नहीं थी तो मां ने मुझे कुछ भी कहने न दिया मेरा मुंह पकड़ लिया यह श्री कृष्ण देव की लाक्षणिक भाषा है जिस तत्व को वेद वेदांत भी नहीं बता सकते नेति नेति कहकर जिसका निर्वचन करते हैं उसे श्री कृष्ण देव भला कैसे बताएं वे अपने इस असमर्थता को किन सुंदर भक्ति भाव भरे शब्दों में व्यक्त करते हैं जगन माता मेरा मुंह पकड़ लेती है इसके बावजूद वे जो कुछ बताते हैं वह आश्चर्य वक्ता की श्रेणी ही की बात है कठोपनिषद में ऋषि भी ऐसे प्रसंग पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्जो न लभ्य श्रृणवंतोपि बहवो यमन विद्यु वक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशला नुशिष्ट जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है दृष्टा वक्ता और स्रोता तीनों आश्चर्य रूप जो आत्मा का दृष्टा आश्चर्य रूप तथा उसका वक्ता भी आश्चर्य रूप साथ ही जो उसका स्रोता है वह भी आश्चर्य रूप ही है ऐसे गूढ़ आत्मतत्व को जो ठीक ढंग से सुन ले तथा सुनकर उसे जान ले ऐसा श्रोता आश्चर्य रूप ही होगा बंगला में एक कहावत है जिसका भावार्थ यह होगा गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई एक की दया बिना जीव की दुर्गति हुई यह एक है जीव का अपना मन कृष्ण कृपा कर दे अर्थात भगवान की उस पर कृपा हो गुरु की भी कृपा दृष्टि रखे और भगवान के भक्त वैष्णवजन भी उस पर कृपा की वर्षा करते रहें पर यदि उसका अपना मन उस पर कृपा न करे तो उसकी दुर्गति अवश्य है अतः ऐसे मन को सावधान करके उसकी कृपा पाकर जो आत्मतत्व का श्रवण करे और उसे जान ले ऐसा श्रोता तो आश्चर्य रूप ही होगा